श्री सत्यनारायण व्रत कथा दूसरा अध्याय निर्धन ब्राह्मण तथा काष्ट कृता की कथा था अथक्षा पुरा दु कशिका विप्रोति्याको भूत बभ्राहम भूतले दृष्ट्वा भगवान् तत्सविचा कथ्यता श्री सूजी बोले हे दिवजों में जिसने इस सत्यनायण व्रत को किया था उसे भली विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता रहता था। था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा हे विप्र प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो हे द्विज श्रेष्ठ यह सब बतलाओ मैं सुनना चाहता हूँ ब्राह्मण ब्राह्मणोति ब्राह्मण दरिद्रोह भिक्षार उपायसी कृपया कथय प्रभो ब्राह्मण बोला प्रभो मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घुमा करता हूँ यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। सत्यनारायणो कृपापूर्वक बसलाइए वृद्धब्राह्मण उच सत्यनायण विष्णुवांचितालप्रदनम विप्र कुरस्व व्रतमोत्तम यदुखेभ्यो मुक्त मानव विधान व्रतसाया भाष्य यत्नतः सत्यनारायणो वृद्ध ब्राह्मण हे देव सत्यनारायण भगवान विष्णु फल को देने वाले हैं वे विप्र हे विप्र तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण ब्राह्मण से सत्यनारायण वहीं पर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई ततः प्रातः समु सत्यनारायण व्रतम कैसे तस्वे दिने प्रचुर द्रव्यमातवान्न बंधु साधतमाचर सर्वुख निर्भुक्त सन्व ब्रेष्ठ व्रत सभा तत प्रभृति मासी मासी व्रत एवं नारणाम नारायण से प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को कह करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया व्रत मत्स्य प्रथिव्याम संक तथा सर्व दुखम तो मनुजस्या एवं हे विप्र पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुःख नष्ट हो जाएंगे हे ब्राह्मणों इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया आगे अब और क्या कहूं? मुने। प्रजायते ऋषियों ने कहा हे मुने इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया हम वह सब सुनना चाहते हैं उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है सुतवाच तृणुध्वण्य सर्वे व्रत कृत भुवि एक जुज्वर यथ विभव काले बंधु स्वजन साधम व्रत कर्त समाचार सगमत बही काम चाप्य विप्र्य गृहमाज तृष्णिया पीड़ितात्मा चृष्वा विप्रत क्रियते किं फलमाप्नोति बोले मुनियों पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुनें एक बार वह अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ इसी बीच एक लकड़हरा वहा आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभो आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। सत्यनारायणस्य तस्तद्रत ज्ञावा काति हर्षि पपौ जलम प्रसाद स नगर यजौ सत्यनायन दिव मन साचित काक्रय तो ग्राप्यते चादीयनम तेन सत्यदेव्रतमुतम एते संचित्य मनसा मस्तके जगाम नगरे जत्र तद्दिने प्राप्त कहा का सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया तथा प्रसन्न हृदय सुपक्व कदली फलम च शर्कृतुम चोधूम से चूर्णक्र सदम चृहीच्वा स्वगृह जजऊ तथो बंधुन सामहूय चकार विधि तबण धनपुत्रत इहलोके सुखम भुक्ति चांते सत्यपुरज प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल सरकरा घी दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया तत्पश्चात उसने अपने बांधों को बुलाकर विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया ये श्री पुराणे रेवा रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतकथायाम अध्यायः इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण कथा का यह दूसरा अध्याय पूरा हुआ